योगे कॉतिशस्त ज्ञान मुक्त समन्वय राग तुल्यो योगी विवेक नो भूमिका हो।, हो गया था प्रथम पक्ष उठा रहे हैं क्या अतिशय इसमें अप्रोक्ष ज्ञान जनकत्व को लेकर के आपने अतिशय क्या पूछा योगी कॉतिशत ज्ञान मुक्तम समन्वय जब दोनों के योग के द्वारा हो चाहे विवेक के द्वारा हो दोनों से ज्ञान में जब कोई अंतरनीय रह जाता है तो योग में अतिशे क्या हो सकता है माने कुछ भी नहीं हो सकता योग और वेक साधनों में कोई विशेषता नहीं है कि दोनों एक ही फल को पैदा करते हैं ज्ञान और जब ज्ञान पैदा होता है तो उससे मोक्ष हो जाएगा रागत पेशा के बावच्छा दूसरा पक्ष युदा रागद्वेश अभाव अतिशय है योग में कहोगे कदम विवेक में भी वही फल है विवेकी को भी होता नहीं तुल्यो योगी विवेकी हो। योगी और विवेकी दोनों में समान है राग द्वेशाद्य भाव अतएव अप्रोक्ष ज्ञान ज्ञान का जनकत्व न क्या है योग और विवेक समान है रागद्वेश अभावत्व ने भी योग और समान ही है तीसरा प्रश्न आज बताएंगे दो विवेक योग्योहरअपी दो वेक और योग दोनों ज्ञान लक्षणम फलम समम इन दोनों के उत्पन्न होने वाला ज्ञान रूपा जो फल है वो समान एक कह दिया गया है ये इत्यादि ना अतः इसलिए तब योगे को इसलिए बताओ तुम्हारे योग साधन में क्या अतिशयता रह जाता है फल दृष्टिया तो कोई अतिशयता नहीं है परिश्रम दृष्टिया अंतर बल हो योग में ज्यादा परिश्रम है विवेक में इतना परिश्रम नहीं है इतना अंतर है फलम समुक्त इत्यादि ना तव योगी कोतिश न कौपी त्यम प्रथा राग योगी को राग नहीं होता उसके अंदर अहिंसा सत्य अहिंसा आदि से क्या जाता है राग द्वेश खुद में नहीं होते ही नहीं, बल्कि जो स्वाभाविक है राग वाले, वो भी उसके सामने अपने उस एक तो साथ बैठ जाएंगे नेवला और शाम भी एक साथ रहेंगे बिल्ली और चुहा भी एक साथ बैठेंगे वापस तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं हानि नहीं करेंगे ऐसे योगन किया जो हिंसा में पक्का हो इस तरह से रागद्वेश उसके अंदर में रहता इतना ही नहीं बल्कि उसके प्रभाव से वाले भी बिना रागवेश्वर हो जाते हैं ये के फल है क्या विवेकी का भी यही फल है क्यों विवेकी ने क्या सोचा है अब सब कुछ ब्रह्म ही है सब में ईश्वरी है अब उसकी दृष्टि में कहा रागद्वेश्वर गुंजाइश रह गया वही बता रहे हैं विवेकी उपाधित विवेकी को अंदर भी रागादि का भाव का युक्ति सिद्ध कल देखे न प्रीतिर प्रीतिर्शेष्वस्थ प्रेम जानद कुग कु देश प्रातिकूल्य नीतिर्विशेष्वस्थी ऋष्व में कोई प्रीति नहीं है राग नहीं है और क्यों प्रे नत्म जानता प्रीतम उस संसार में क्या है आत्मा है ऐसे उसने जान लिया हर संसार के किसी भी पदार्थ में उसके अंदर प्रियव नहीं रह गया, तो राग नहीं रहा द्वेष कभी द्वेश हो जाएगा कभी वो भी नहीं हो सकता कुतो राग है कुतो द्वेश प्रतिकूल देख ही नहीं रहा है जैसे किसी विषय में प्रीति को अनुभव नहीं करता तो किसी विषय के प्रति वो प्रातिकूलता की प्रति नहीं होती सर्व विषय में उसके लिए क्या है सर्वम ब्रम अच्छा कोई प्रतिकूल भी नहीं होने से द्वेष नहीं रहा कोई अनुकूल होने से प्रिय भी नहीं रहा क्योंकि वह मानता है मेरा अपने आपना ये शुद्ध ब्रह्म के अलावा कुछ भी प्रियतम नहीं है आत्मा प्रिय नहीं मन आत्मा प्रियतम आत्मा प्रियतम ऐसे जानते हुए पुरुष पुरुष के प्रति नावत ना विशेष प्रीति उसके अंदर जो विषम के प्रति कोई प्रीति नहीं होगी अतोन तेज राघो चाहे थे अगर राग का हेतु तो नहीं रह गया अगर राग उत्पन्न नहीं हो सकता किसी में भी राग हेतु तो आनुकूल ज्ञान से भाव राग कारण क्या है आनुकूलता वो अपनी नहीं रह गया अगर राग हो जाए वो बिछुड़ने लगे तो दुखी हो जाओगे इसके प्रति राग हो जाए वो आपसे अलग होने लगेंगे तो आपको तो दुख होगा यही संन्यासी विशेषता है वह जितना कोई अलग हो चाहे कोई सट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें सट कोई जाना है जाओ, से है नहीं, तो का। और किसी के प्रति भी नहीं कोई भी वस्तु लिए प्रिय है नहीं में करेगा उसका ना भी द्वेश प्रतिकूल ज्ञान अभाव कारण ही भूत प्रातिकूल्यता का ज्ञान उसके अंदर नहीं होता ऐसी वृत्ति नहीं बनती सर्व आपका प्रतिकूल हो जाए आपका अपने खुद का प्रतिकूल हो गए खुद का खुद कौन प्रतिकूल होगा खुद का खुद कोई प्रतिकूल हो नहीं सकता ब्रह्म यह सर्वस्वी ब्रह्म अस्थित ईश्वर अस्थित ये भी बुद्धि हो जाए तो भी करोगे क्या कैसे करेंगे नहीं कर पाएंगे ईश्वरीद तो भी नहीं ईश्वर में रहने वाली इन चीजों का कैसे विरोध करूंगा ईश्वर के अवय हो गए ना फिर ईश्वर में सब कुछ रहने का मतलब क्या ईश्वर के अवय जैसे अवयव है सारा अवय है ईश्वर के अवयव से लड़ना तो हो जाएगा द्वेश करना हो जाएगा ईश्वर में है कहो तो भी द्वेष नहीं हो सकता सब में ईश्वरीय कहो तो भी द्वेष नहीं हो सकता और सब कुछ ईश्वरीय कहो तो भी द्वेष नहीं हो ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति के लिए जो आत्मा ही प्रयत्न निश्चय कर लिया अगर सभी में ब्रह्म दृष्टि या ईश्वर दृष्टि कर रहा हो उसके द्वेष का विषय न राग है विवेक्यवहार दशाया दे देहादि उप, उपद्रव कार्य देश दृश्य दे अरे विवेक की तो व्यवहार दशा दे में देहादियों उपद्रव करने वालों को कर द्वेश दिखाई दे रहा इत्या संजय तथा योगी विवेक की यदि ऐसा करते हो तब तो यदि योगी में भी देखने को मिलता है व्यवहार दिशा में स्व व्यवहार में जो देहादि के प्रति उप, उपद्रवकारी हो जाए उनके प्रति वो विद्वेश दिखाई दे रहा ये है ये व्यवहार दिशा में बोल रहे ना व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार कर रहे हो दोनों बराबर इस मामले यदि कहोगे ऐसा व्यवहार जो कर रहा है वो योगी नहीं है फिर हम कहेंगे ऐसा व्यवहार कर रहे हो विवेक नहीं बराबर दोनों विवेक में दोष दोगे तो योगी में दोष तो है योगी चेत अविवेक भी तादृश देहाय के दृष्टिकोण में प्रतिकूल जो हो जावे उनके प्रति द्वेष दिखाई देता है ऐसा कहते हो विवेक में कह रहे हो तो कहते योगी में भी व्यवहार दिशा में ये देखने को मिलता है उसके शरीर के प्रति जो प्रतिकूल चलने वाले होते हैं उनके प्रति द्वेश व्यवहार होता तो उनमें भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये तो प्रार्थवशात चलता है ना इंद्रिया दे है लेकिन उसकी दृष्टि क्या है कर्तृत्व के साथ नहीं कर रहा है पुरुष हूँ ऐसा नहीं है इसीलिए व्यवहार दिशा में वो जो भी शरीर के माध्यम से प्रार्गवशात होता है वह दोनों में समान है विवेक में भी रागवेश होगा और में भी होगा यदि नहीं है क्या कहेंगे विवेकी नहीं है जैसे तुम कहोगे द्वेशादी वाले भी योगी नहीं मानते हो हम भी कहेंगे द्वेशादी वाले को हम भी विवेकी नहीं मानेंगे बराबर हो गया प्रतिकूलेशु वृश्चिकादिशु द्वेषकर्तू तथा योगित्व तो में गम्यते चेत भवता द्वेष करने प्रतिकूलेशे वृश्चिकादियों को देखकर के यदि योगी के हृदय में वहाँ पर क्या होता है योगित्वे तो ऐसे योग द्वेश तो करने लग जाए ऐसे व्यक्ति को योगी आप नहीं मानोगे तो तथा योगित्व में ना भी गम्यवतः कर विवेक ऐसे को हम भी विवेक नहीं मानेंगे अच्छे वेगी वेगी वेग पी ऐसे वेगी वेगी को आप को यो योगी नहीं मानते हो तो हम भी द्वेशकर्ता को विवेकी नहीं मानेंगे जब महात्मा के बारे में आता है कि वो गांव में हल्ला मच गया बाघ गया बाघ गया बाघ आ चिल्लाने लग गए मार पास झोंपड़ी में रहता था गांव के बाहर उसने सोचा झोंपड़ी मेरे पास ही आएगा बाबा तो क्या करें उसने अपने झोंपड़ी के दरवाजा टाइट टोट बांध दिया झोंपड़ी दिखाई और उसको पत्थर उतर लगा के कोशिश करी इतने में उसके दिमाग में आया कठोर प्रशांत मंत्री आ जाए मृत्यु पंचम अरे भाई तेरे ही सप्ताह से मृत्यु दौड़ते तो मृत्यु से क्यों भयकार तुम चिंतन करते हुए तो तो जा दिमाग में दरवाजा खोल करके बाहर बैठ गया आओ यदि अभय पर प्राप्ति जब होता है ऐसा विचार वाला है फिर तो राज क्यों करेगा मृत्यु क्यों करेगा आओ बोलेगा कोई बात नहीं आप तो ऐसे भी होते निर्भयता अरे तो कोई बात नहीं ऐसे उनके निश्चय है ना विवेक इतना है चाहे योग से हो चाहे विवेक से हो दृढ़ निश्चय हम ब्रह्मा अस्मी का भय भी नहीं होता देश करता चेहरा विवेकी अभी विवेक के वन अभी नवेकिन योगिस्तम नवंतिम पक्ष विवेक को तो द्वैव दर्शन होगा योगी को जो द्वैत नहीं होता यदि ऐसा करते हो कि वृत्ति को निरोध कर दिया वृत्ति निरोध हो गया तो द्वैत कहां दिखेगा वृत्ति नहीं रह गई देखने वाली ऐसा करते हो हम आपसे विकल्प से पूछते हैं बताओ योगी को कब नहीं दिखाई देता द्वैत समाधि में व्यवहार में समाधि में नहीं होगा ना व्यवहार में तो द्वैत रहेगा उसके लिए के विवेकी को भी अद्वैत चिंतन कर समाज जब लग जाता है उसको भी द्वेता तब योगी नो अतिशय भविष्य इस तृतीय विकल्प के आधार पर योगी में अतिशय मानना पड़ेगा इत्याशं विवेक दर्शन दिशा उच्च उत विवेक को आपने कहा ना द्वैत दर्शन होता है कब होता है व्यवहार दशा में कि काल, में में कब मानोगे सम्मान मित्र पहला पश्चिम दशा में विवेकी का विवेकी को द्वैत दर्शन होता है ऐसा मानते हो योगी को भी व्यवहार दशा में द्वैदर्शन होगा अच्छा समान होगा कि नहीं होगी विवेकी और योगी? द्वैतस्य से प्रतिभा व्यवहारे द्वय समाधो नेत चेत द्वैतस्य ना द्वैतत्व व्यवहारे यदि द्वैत का प्रतिभान जो होता है विवेकी को वो व्यवहार में होता है होते गात्य योगी को भी व्यवहार में द्वैत का प्रतिभान तो होगा ही समाधो नेत चेत यदि कहो योगी को लेकिन समाधि में द्वैत का भान नहीं होता तो हम कहते हैं वो तब समान ही है क्योंकि विवेकी को भी अद्वैत अद्वैत का काल में उसको भी द्वैत का भान नहीं होता द्वैत का भान ही नहीं होगा अन्यत्र मनो अभुव यह है ना वृद्धा प्रशन अन्य मनोभुव उसका मन अन्यत्र था मैं जब आपका मन अद्वैत स्थित हो जाए दुनिया में क्या हो क्या मन उसी को हमने दूसरे शब्दों में इशुकार न्याय इशुकार न्याय कहते हैं। बताया था ना बाण बाण वाला जो बाण बना रहा था। ऐसा एकाग्र हो गया तो सब पता ही नहीं द्वैत द्वैत का भान ही नहीं था वो राजा आया गया चोर आए गए बैंड बाजा बजी, कुछ पता नहीं इतनी एकाग्रता दिशा में क्या होता है तब उसको द्वैत दर्शन नहीं को भी द्वितीय चिंतन करता बैठा हो रहेगा कर लेना तरी विवेकिनो विवेक दशाया विवेकी को भी अपनी विवेक दशा में द्वैत दर्शन, तो दर्शन तुल्यमती द्वैत का दर्शन समान ही हुआ करता है योगिना समाधि तद योगायाव अद्वैत अद्वैत्या विवेचन कुरत काले दर्शन द्वैदर्शन नाथ क्योंकि योगी जिस प्रकार से सामदा में अ, अ, अ, कैसा रहता है द्वैत दर्शन रहित रहता है उसी प्रकार से अद्वैतत्व का विवेकी भी क्या है अद्वित तम जो अद्वित तत्व है उसको श्रुति और युक्ति से विवेचन करता हुआ जब बैठा रहता है तस्मिन तो काले उस काल में दृग्दर्शन नास्ति, दृग्धर्शन नहीं होता है समान हो गया इसलिए कोई अतिशय नहीं रहा चाहे योग साधन से हो चाहे विवेक साधन से हो ज्ञान में कोई फर्क नहीं है स्थिति में भी कोई फर्क नहीं है व्यवहार आज हर चीज में समान ही है कथम तद अभाव इत्याशं अध्याय तुम पाली शेन प्रश्न उठता है विवेक की अद्वित तो चिंतन करता है तो करते है। वक्त द्वैत का अभाव होता है आपने जो कहा कैसे होता है इसके लिए हम पूरा अगला अध्याय विचार करेंगे अगले अध्याय का नाम इसल दिया है अद्वैत आनंद प्रकरण अद्वित चिंतन करते हुए द्वैताभाव होता हुआ आनंद अनुभूति होना करे करें अध्याय कथम कर द्वैतवा इवेकी को द्वैता भाव अद्वित चिंतन काल में कैसे होता है जब जब दिया। अध्याये। अगला अध्याये में उस द्वैता भाव आनंद अनुभूत अद्वित चिंतन काल में अद्वैता भाव का हम उपादन करेंगे सिद्ध करेंगे विवक्ष्य तदस्मा भी अद्वैतानंद नाम अध्याय ही तृतीय अप्यति सर्व्यतिम इवक्षते तस्मी तो उस बात को हमारे द्वारा अद्वैतानंद नामक तृतीय अध्याय ही इवक्षते तीसरे अध्याय में हम कथन करना चाहते हैं अतः इसलिए सर्वे जो हमने इस अध्याय में प्रतिपादन किया वा अत्यंत मंगलमय है अर्थात निर्दोष है निगमयति सर्वम अपि भविष्यति भविष्य इसका मतलब यह हुआ बाद आपने आत्मान का वर्णन किया ना पंचकोश विवेकादी के द्वारा योग साधना करके जिस आनंदानुभूति प्राप्त होता है ज्ञान द्वारा वही यहाँ पंचकोश विवेक द्वारा भी वहां पहुंच करके ज्ञान प्राप्त कर वही आनंद का अनुभव ये भी करता है यह आपको कहने का मतलब है द्वैत आदर्शन सहित आत्म तो दर्शन आत्मदर्शन द्वैत का आदर्शन सहित अपने प्रीतम आत्मा के दर्शन वाले को योगी तो में तो वो योगी तो कहा हो तो उसको भी सीधे संते फिर दूसरे योगी कहना पड़ जाएगा तो फल एक ही मिल रहा है ज्ञान और मोक्षारा तब गाते हैं, शंगा करते हैं। सदा गंदमशन निगत अर्थात भगवान कहते हमारे लिए कोई दोस्त नहीं ठीक है हमारे विवेकी अद्वित वेदांति को भी तुम योगी कहना चाहते हो कह दो अरे नाम ही तो दे रहे हो एक नाम था दूसरा नाम डाल कोई पार? लेवल चेंज कर रहे थे हम कहते है तुम कह उसको योगी कह रहे हो क्यों इसलिए कहते कि भाई कि सदा तो सदा अपने अनुभव कर रहा है क्यों अपशन निखिलन जगत संपूर्ण द्वैत का वह अनुभव नहीं कर रहा है ऐसे व्यक्ति को अर्थात उसको भी आप योगी कहना चाहते हो अर्थात योगी क्षेत्र संतुष्ट वर्दता भवान ठीक है ऐसा नाम देकर के आप प्रसन्न होना चाहते हैं तो होइए और आपका ज्ञान आदि वृद्धि हो गए ऐसा आशीर्वाद्यदिष्ट है इसमें हमारे कोई दोष अध्याय तात्पर्य संक्षिप्त अध्याय का तात्पर्य को ही संक्षिप में दिखाया जा रहा ब्रह्मानंदाभिदेय ग्रंथे मंदानुग्रह सिद्ध है द्वितीय अध्याय आत्मान ब्रह्मानंद हो ब्रह्मान ग्रंथ में मंद बुद्धि वालों पर अनुग्रह करने की इच्छा से आत्मानंद नामक यह दूसरा अध्याय को आत्मानंद नाम का चीज को इस दूसरे अध्याय में विवेचन किया गया था मैत्री आचर् मैत्री संवाद को रखकर के आधार बना करके विचार किया गया आत्मा प्रियतम किया आत्मा प्रियतम ये आत्मा निर्तिश आनंद रूप परम प्रेमास्पद अनुमान सिद्ध किया आत्मा निर्तिश आनंद रूप परम प्रेमास्पद पाद से सिद्ध किया था इस प्रकार से पंचदशी में या बारहवा प्रकरण ब्रह्मानंद में आत्मानंद नामक प्रकरण पूर्णता को प्राप्त हुआ तो तेरहवा प्रकरण आरंभ होता है जो कि तीसरा प्रकरण है या पांच में से ब्रह्मानंद में अद्वैतानंद नामक तीसरा है और प्रथम सक्रम से देखते हैं तो तेरवा अध्याय है ब्रह्मानंद में अद्वैतानंद आनंद नामक यह प्रकरण आनंदो ब्रह्मानंदो विद्यागम तथा विश्वानंदी आपने आनंद तीन प्रकार का बताया जाता ब्रह्मानंद विद्यानंद और विषयनंद आनंद्रेमे प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कर दी और द्वितीय अध्याय में निजानंद घुसा दिया सब अलग अलग है क्या द्वितीय अध्याय तद अतिरिक्त आत्मानंद निरूपण उससे निजानंद आत्मानंद निरूपण किया और तद विरोध हो जायेद है इस तरह से प्रथमाध्याय द्वितीय अध्याय का जा परस्पर विरोध हो गया और तीसरे में अद्वैतानंद बोलने जा रहे हो विरोध पक्का है गया और सं कोई विरोध नहीं है चीज एक है नाम अनेक है योगानंद प्रोक्तो यह स आत्मानीश्य कथम ब्रह्म सद्वेश चक्षणु कहते कि भाई जो पहला अध्ययन योगानंद कहा था वही दूसरे अध्यायन में आत्मानंद को अलग और जिसको पूर्व अध्यय में आत्मानंदा है वही स अध्याय में अद्वैत आनंद कह रहा हूं प्रक्रिया अलग अलग है इतना ही अंतर है अनुभव का विषय आनंद का नाम भी अलग अलग रख रहे हैं आनंद में कोई अंतर नहीं वाचारण विकार नाम अध्ययम मृत गाय सत्यम आनंद में वो सत्यम नाम स्तु विच इसलिए कहते हैं योगानंद प्रोक्त तो हो पुरामने प्रथमध्यायुक्त यहाँ दिवता मुसीध्या आत्मा करके जानो ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व ब्रह्म आ जाएगा जायगा सदय दैतुतृणु शुण्जवाब मगले श्लोक से यहां प्रतिमाण से योगच साक्षात्कार विषय योगानंदन निजान प्रतिज्ञा किया गया निजानंद तो उत्तम चौह क्रह्मान वही ब्रह्मान साक्षात्कार से उसका नाम क्या उसे को योगानंद और निरुपाधि ने सरोपाधि तो, आनंद रूप व्यवहार करने से उसका नाम द्वितीय अध्याय ने क्या रख दिया आत्मानंद नाम रख दिया तथा से विवेचन अवगमान हम हमने क्या विचार किया मुख्यात्मा गौण आत्मा आत्मा, है नहीं? आत्मा को लेकर के विचार किया है मैत्री संवाद को लेकर के अतव कहते हैं इसका नाम हमने आत्मानंद रखा था सजातिया गौणात्म पुत्र भारियादे मिथ्यात्म देहादिर्जातिया विभिन्न सद आत्मा से प्रथमाध्याय अद्वि योगानंद न संभवती कधे देखो पूर्व पूर्वाध्याय में सजाति और विजाति से विलक्षण आत्मा की चर्चा हुई सजाति क्यों था आत्मा कधे सजाति कौन है एक तो और मिथ्या आत्मा है देहादि ये दोनों क्या हैं सजातीय और विजातीय कौन है आकाश आदि ऐसे तो तो नहीं सजातीय आत्मा कौन है पुत्र पौत्र कौन आत्मा है और सर्वराज रूपा मिथ्या आत्मा ये हो गया सजातीय आत्मा और विजातीय आत्मा कौन हो गया जड़बुत आकाश आदि तो आत्मा है और उनको भी विवेचन किया उन सबसे विभिन्नता से किया अभे सब्वेष आत्मा नश्य इसलिए द्वैत विशिष्ट आत्मा ने देखते आत्मानी अध्यास प्रथम अध्ययोग प्रथम अध्याय में कहा गया है अद्वितीय योगानंद रूपता न संभवतीय कहा सादृशदा नहीं हो सकता कथमानंद कैसा है द्वैत रहित है आत्मान कैसा है द्वैत सहित है क्योंकि आप देख रहे हैं ये गौणात्मा से, से अलग नहीं हूँ मिथ्यात्मा से अलग मई हूँ आपको गौणात्मक मिथ्यात्म दिखाई दे रहे हैं उनसे अपने आप को पृथक कर रहे हो सजा विजाति उनसे अलग करके अपने आप ग्रहण कर रहे हो तो द्वैत है उस द्वैत से सजाति और विजाति द्वैत से अपने आप को पृथक ग्रहण कर गया परेमास्त ग्रहण कर गया आनंद ग्रहण कर गया आत्मा अनुभव करते हो और योगानंद में क्या होता है लेकिन द्वैत खत्म ही हो गया है ही नहीं इसलिए द्वैत रहित योगानंद है और द्वैत सहित आत्मानंद है दोनों समान कैसे हो गया गौणात्मन पुत्रादेम देहादेश जगदंत पाति क्योंकि उनमें कैसा होता है जवाबदेह सजातिमत क्या था आपका गौणात्म पुत्रादि मिथ्यात्मा देहादि दे। व तैतृ श्रुति के आधार पर अभी तो जगत के भीतर ही है वो सारे के सारे चीज़ जगत अंत और आकाशाद जगत आत्मा असब्ता और आकाश जो जगत हैिन्न है अतएव अद्विध्रह्म घटते तो अद्वितिपता तो बनता ही है बहुमान उत्तर महाम आकाशाद स्वदेहा जगन्नास्त्यमता आनंद सबको द्वैत नही अत आत्मान भी अद्वैत आनंद भी है योगानंद भी अद्वैत आनंद भी है वो द्वैत रहते द्वैत सही ऐसा नहीं बोल सकते हो क्योंकि आकाश आदि से लेकर के स्वास्थ्य पर भी है वो क्या है तैत्र श्रुति में कहा गया है के विश्व जगत है इसलिए कुछ भी नहीं है इसलिए अद्वैत आनंद सिद्ध हुआ तस्मात्म आकाश संभोत इत्यादि क्या तैत श्रुतिया भीतम इत्या श्रुति से यह बात कही गई है जगत स्वरण भूताज नास्ति अन्य पृथक जगत कैसा है अप्र कारणभूता आत्मरूपी आनंद स्वरूप से आत्मा से यतः अन्य भिन्न नहीं है अलग नहीं है अद कारणा किस कारण से तत्मान से अद्वित प्रायः उस आत्मा में भी अद्वित की सिद्धि हो जाती है श्रुति वाक्य आत्म कारण तुम नानंदस्य अरे उदार श्री जो आपने दिया तस्मार आकाश संभव आत्मा ही आकाशन का कारण है आनंद आत्मा आकाशन का कारण कहा बोल रहा है मंत्र आनंद अलग चीज आत्मा अलग चीज है तो अनंत बोला आनंद बोला ना ना ऐसा नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा ऐसा नहीं ले देगा आप कहेंगे ना अनंतत्व आनंद अनंत आकाशो के आनंद में अवसार सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म नहीं, न्यान। नहीं बोला है ना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बोला है वो अनंतत्व की जगत की दृष्टि से सत्यत्व में असत्यग दृष्टिया ज्ञान तो जड़ दृष्टिया ये सब सापेक्ष शब्द है इससे आनंदता की प्रती है ही अलग अलग मत लक्षण भी नहीं मानते कई लोग मतलब क्योंकि जो है वेदांतियों में लक्षण वाक्य नहीं मानते और कई लोग भ्रमण हो नहीं सकता लक्षण किसको कहते असाधारण क्या भ्रम है धर्म के क्या ब्रह्म उसके सामान्य धर्म और साधारण धर्म कैसे करोगे विवेचन के ग्रंथों की बात है यहाँ के विचार से देखना आया है हमें यहाँ के अनुसार एक पूर्व पक्ष ये कहता है भाई तस्मात बात आत्म नाम का समुद्ध जैसे जो सत्यमान तमाम आत्मा कर दिया आत्मा ही कारण मालूम हो रहा है कहीं भी आनंद शब्द ही नहीं आया तो आनंद के कारण हो गया पूर्व पक्ष करना है अब कैसे करेंगे देखते हैं देखिए। कारण शुरू उस मंत्र में आया पहले में नहीं तीसरे तो नानस इत्यान के तब प्रतिपादम तो उसी चैत्र प्रतिशत का ही मंत्र क्या आनंद कल्य भूता इदिवाक्यं अर्थ पढ़ती आनंदा तज्जातनंद आनंद लीन चुकान कथम मृतक आनंदाद्जात आनंद से सारा जगत पैदा हुआ है एव तत्ति आनंद में हीय जगत स्थित भी है और अंत में जब लय भी होता है तो अतय आनंद आनंद में ही आनंदा पृथक बताओ से जगत पृथक कहा आत्मा से उत्पन्न हुआ कहने से आनंद से उत्पन्न लेना पड़ेगा उसी आत्मा से उत्पन्न वस्तु कोई ही लेकर के चिंतन आगे जाता हुआ अंत में क्या कहा है आनंद देकर उसको संहार किया है व्याख्यात अनुमानं आनंदादेव्याम आदमी अनुमान किया गया क्या इमतं जगत विवाद जगत कैसा है आनंदा अलग नहीं है क्यों तत्कार्यत्वा तत्व आनंद का कार्य हो भिज्य जो जिसका कार्य होता है वह उससे भिन्न नहीं होता यथा मृत कार्य में घटा दी मृदो नृतिका का जो कार्य घटा दी है वह मृतिका से भिन्न नहीं होते अब को दृष्टान पहले समझा कर